संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है एक विशेष दिवस पर कुछ विशेष बात पिछली रात एक सुनसान सड़क पर अंधकार के आगोश में जब खुद का साया भी हमसे कतराने लगता है एकांत की वादियों में सिर्फ खुद की सांसों का संगीत गूंजता है ऐसी वीरान रात में उससे मुलाकात हुई एक धुंधले से साय के रूप में धीरे धीरे वह मेरे करीब आ रही थी देखा देखा, देखा देखा तो वह तो सुर्ख दुल्हन सी दिखाई दी उसके हाथ, हाथ में लाल गुलाबों का, का गुलदान था, फूल मुरझा गए थे और खुशबू बासी, बासी हो चुकी थी कुछ शुभकामना पत्र भी थे जिसकी लिखावट अंधेरे में काली लकीरें ही कही जा सकती थी मैंने पूछा कौन हो तुम जवाब में उसके होठों पर मुस्कराहट थी और आँखों में आंसू की धार। दूधिया चांदनी में मैंने देखा डबडबाई दब आंखों में उसका रूप और निखर उठा था वह धीरे से बोली मैं मोहब्बत मेरे हाथों में मुरझाए फूल उन पलों की दास्तां कह रहे हैं जब सभी प्रेमियों ने प्रेम दिवस तो मनाया पर दूसरे ही दिन इन्हें सड़कों पर फेंक दिया कहा तो वादे किए थे इन फूलों की पंखुड़ियों को ताउ्र सहेज कर रखने के सांसों में बसाने के और इससे लम्हाम्हा जिंदगी को महकाने के पर प्रेम दिवस के गुजर जाने के बाद जैसे ही सूरज ढला फूलों की तरह वादे भी मुरझा गए इन फूलों को डस्टबिन या सड़क पर फेंक दिया गया इन सभी को समेटते हुए मैं उदास कदमों से चल पड़ी हूँ अपना ही मातम मनाने दरअसल मोहब्बत अब लव में बदल गई है और लव की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि इसमें जज्बातों के लिए समय ही नहीं है मैं हैरान हूं, हैरान हूं कि सभी प्रेमी केवल एक दिवस को ही प्रेम के लिए समर्पित करते हैं सुबह से शुरू हुआ लव शाम होते होते खत्म हो जाता है और सुर्ख गुलाब सड़कों की शोभा बन जाते हैं। आखिर प्रेम के लिए एक दिवस ही क्यों? मैंने पूछा तो फिर मोहब्बत की परिभाषा क्या उसकी पहचान क्या वह शुरू कब होती है खत्म कब होती है सुरख लिबास में सजी वह नाजुक काया मेरे अंतिम प्रश्न पर बेचैन थी, कहने लगी मैं कभी खत्म ही नहीं होती हूँ जिस पल बादल के एक टुकड़े ने धरती को भिगोया उस पल मैं मिट्टी में मिलकर महके हुई जब कली फूल बन रही थी उसमें रंग और खुशबू का मेल हो रहा था तब मैं सांस बनकर उसकी हर पंखुड़ी में समाई थी जब दिल ने धड़कना सीखा तो मैंने उसका दामन थाम लिया इतनी बड़ी दुनिया में हजारों चेहरों के बीच कोई एक चेहरा जो तुम्हें अच्छा लगने लगे तुम्हारी धड़कनों को बढ़ाने लगे जिसकी हर बात तुम्हें अच्छी लगने लगे जिसके ख्याल से ही तुम्हारी सांसें महकने लगे जिसकी खुशी के लिए तुम्हारे होठों पर मुस्कान सजने लगे जिसके गम पर तुम्हारी आंखें भीगने लगे हवाओं में जिसकी खुशबू समाने लगे जो मन की लहरों में लहराने लगे हर क्षण जो आहट बनकर दिल को सताने लगे उन्हीं क्षणों में मैं आती हूँ और हमेशा के लिए अपना बेसिश जरा बोर होकर तुम्हें भी भिगो जा मैं फूलों की कोमलता में अंगड़ाई ले रही हूँ पत्तियों की हरितिमा में झूम रही हूँ धरती की धानी चुनर ओढ़े हुए दुल्हन का श्रृंगार किए हुए हूँ पंछी की उन्मुक्त उड़ान में आसमान छू रही हूँ मैं लहू बनकर जीवन को गति दे रही हूँ मैं आशा और विश्वास बनकर समय की वेदी पर जल रही हूँ मैं हर क्षण हर पल को मुस्कान का उपहार दे रही हूँ मुझे सुर्ख लाल गुलाबों में शुभ कामना पत्रों में कीमती उपहारों में मत खोजना यहाँ तो मेरा अस्तित्व क्षणभंगुर है बिल्कुल टिमटिमाते टिमाते दिए की लो जैसा मुझे, मुझे खोजना है तो सिर्फ महसूस करना जब, जब किसी की यादों के दीप तुम्हारे उदास, उदास अंधेरों, अंधेरों को रोशन करने लगे खयालों का सागर तुम्हें भिगोने लगे, लगे उसका, उसका न होना भी होने जैसा लगने लगे भरी भीड़ में तुम्हें तन्हा करने लगे और तन्हाई में भी एक नया संसार रचने लगे उसी क्षण उसी क्षण समझ लेना मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल करीब मैं किसी एक दिन किसी एक साल किसी एक जन्म की अमानत नहीं हूँ मेरी कहानी अमित है असीम है मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूँ तुम्हारे साथ हूँ मुट्ठी में बंद रेत की तरह हाथों से फिसलने वाली मैं नहीं हूँ और न ही हमेशा मुट्ठी में बंद रहने वाली हूँ मैं तो खुशबू हूँ हमेशा बिखरती रहूँगी मुझे महसूस करोगे तो अपने करीब पाओगे नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगे मैंने उस सुर्ख लिबास की खुशबू को अपनी सांसों में भर लिया उसे, उसे महसूस खुद से ही कहा हैप्पी वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे। डे के विशेष अवसर पर, ये छोटी सी प्रस्तुति थी भारतीय परिमल की ओर से। आप सभी को इस विशेष दिवस की हार्दिक हार्दिक, हार्दिक शुभकामनाएं।